जागे जनी सो बहुआ जागिके जनी सो बहुआ अरे जागिके जनि सो बहुआ जो बहुरी तुम आइ जगतमे जो बहुरी तुम आई जगत मे जगत हँ से तुम रोवे बहुिया जगत हँ से तुम रोवै बहुआ जाग के जनी सो बहुआ जो बहुरी तुम बनी हो बनाई जो बहुरी तुम बनी हो बनाई अपने हाथ जन खो बहरिया अपने हाथ जन खो बहुरिया जाग के जनिसो बहरिया निश दिन परी पाप सगर में निश दिन परी पाप सगर में साधन मैं धो बहुरिया साधन मन धो बहुरिया साधन में धो बहुरिया जाग के जन सो बहुरिया चाखो नाम अमीरस प्याला चाखो नाम अमीरस प्याला तेज तेज विसरस मो बहूरिया तेज विसरस मोह बऊरिया मो बहूरिया जाग के जन सो बहूरिया कहें कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाइ साधो सत्यम जपले ओ बौरिया सतनाम जपले ओ बौरिया जागिके जनी सो बौरिया जागिके जनी सो बौरिया अच्छी बात है चेतावनी है साहब की कि जाग के मत सो बहूरिया इस जीव को, कहते कहते को बहुरिया कहते हैं दुल्हन कहते हैं दुल्हन को बहूरिया कहते हैं तो जाग के जन्म सो बहूरिया या जीव रूपी जो दुल्हन है उसको ये चेतावनी देते हैं कि तुम जाग के मत सो जाओ कुछ लोग होते हैं जो जागने के बाद फिर सो जाते हैं होता है जागर ई भी बड़ा टेंशन आजकल तऽ बड़ चला भी तऽ दस बजे जाइगा ने नओ बजे ले सकतै है ने ये भी बात कर मत सो जागना क्या है जागने का मतलब दरवाजा जो मिला है मनुष्य शरीर का तो ये एक तरह से जागरण है मनुष्यरी रूपे दरवाजे से होकर ही हम अपने निःस्वरूप निजधाम को जा सकते निःस्वरूप कोप्त कर सकते है निजधाम को जा सकते लेकिन मनुष्य शरीर पा कर भी यदि हम सो जाइ चूँकि ये अवसर मिलै बहुत बड़ा अवसर कि मनुष्य शरीर पा कर हम अपने निज देश चले ओ समर्धाम चले लेकिन इसी पा कर भी यह जीवात्मा सू है, है। जो बोरी तुम्हारी जगत में जगत हंसे तुम रो बो रिया कहते हैं जब तुम इस संसार में आए मनुष्य ही धारण करके जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा तो रोता है चूंकि दर्द के कारण रोता है और वो पैदा होता है तो दर्द उसे होता है चूंकि जनमत मरत दूसर दुख हुई जनमतें और मरते समय बहुत बड़ा जो सहा ना जा सके मजबूरी बस सहना पड़ता है वो दर्द होती है तो जन्मत मरत दूसरा दुख हो जन्मते और मरते समय तो वो तो बच्चा तो दुख के कारण रोता है लेकिन जो जो परिवार वाले होते हैं वो हँसते है, अरे लड़का हो गया लड़का हो गया है ना बरही करते हैं बाजा बजेवाते हैं बंदूक चुड़वाते हैं ऐसा होता है छले कभी साल कहा जो बहुरी तुम आए जगत में तुम जब इस जगत में आए तो जगत हंसे तुम रो बहरिया तो ये संसार हंसता है हंसा और तुम तो रोते रहे जो बहुरी तुम बनी हो बनाई अपने हाथ जन खो बहरिया तुम तो बनी बनाई हो अर्थात ये मनु शरीर पाना बड़ी सौभाग्य की बात है और बनी बनाई है बिल्कुल यदि ओ चाहे तो इस जीवनमे ही सन सतगुरुके क्षण जा कर आओर अपने घर पहुँच सकता है जा सकता है लेकिन अपने हाथसँ खोज रहा है ई अवसर क्योंकि मनुष्य जीवन जो सौभाग्यसँ मिला है तो जीवात्मा इस मायावी प्रलोभन के कारण वेशो के साथ के कारण ये इस जीवन को बर्बाद करै और जब बर्बाद कर देता है तो फिर चौरासी का चौरासी पड़ी ही भोगने के लिए इसलिए कहते हैं कि जो बहुरे तुम बनी हो बनाए तुम तो बनी बनाई हो यदि तुम चाहो तो इस जीवन में इस मनुष्य शरीर में तुम अपने निःप को जान सकते हो लेकिन अपने हाथ जो खो बिया अब अवसर मिला है जो अपने हाथ में है उसे खो मत दो अर्थात जो मनुष्य जीवन मिला है उसे संसारिक प्रलोभनों में फंस कर खो मत निस्दिन परी पाप सागर में लय साधन में लय साधन में धोब हो रहा और तुम तो निस्दिन इस पाप में ही पड़ा हुआ है अर्थात संसार की विषय वासनाओं धन दौलत कुटुम्ब के बिला ये सब तमाम चीजें ये सब पाप ही तो है आत्मज्ञान के अभाव में परमात्मा के ध्यान के अभाव में बाकी जो भी कर्म है सब पाप ही तो है तो इस तरह से निस्दिन भरी पाप सागर में तुम पाप सागर में भर हो लय साधन में धो भोरिया इसको यदि धोना है तो सत्संग में जाओ साधन करो तब ये धुलेगा है न कर्मों का पाप जो है गठरी है संस्कारों का वो धुल जाएगा तो जब धुलेगा संस्कार धुल जाएगा तब क्या करोगे चाखो नाम अमीरस प्याला तेज विषय रस मो बोरिया कह रहे हैं कि इस विषय के आनंद को त्याग कर छोड़ कर तुष अमृत रस का पान करो अर्थात इस संसार को निष्काम भाव से भोगते हुए और तुम उस अमृत रस का पान करो हालांकि छोड़ना नहीं भी हो लेकिन निष्कामता तो जरूरी है संसार में रह के संसार में न रहना <coughs> यही निष्कामता है और यदि ऐसा होगा तभी हम उस अमृत रस का पान कर पाएंगे एक भी इच्छा यदि शेष है तो हम कुछ अपने नीच देश नहीं पहुँच सकते क्योंकि एक भी इच्छा हमें रोक रखती है और अहंकार का पड़ रहा हमें रोक रखता है जब पूर्ण रूप से अहंकार मिट जाए समर्पित भाव से समर्पण भाव से यदि हम सदगुरु के सर जाते हैं तब हमारे निस्स रूप का यानी शून्यता आती ही निश्चय रूप का बोझ हो जाता है कहें कबीर सुनोभ भाई साधो और सत्य नाम जब लेव बोल जाए इसलिए कहते हैं कि कवि साहब जी कहते हैं कि सत्य नाम जपो सदगुरु का नाम जपो ये सत्य नाम ही बहुत सागर से पार ले जाए सदगुरु का नाम ही बहुत सागर से पार कर पाए